इस तरह से अब आगे एक दिन की बात है बलराम जी ने कहा कृष्ण तुमने तो कहा था वृंदावन में कि मैं परसों लौट कर आऊंगा अब तो बरसों होगा तो इसलिए जो हमें वृंदावन चलना चाहिए मुझे वृंदावन की बड़ी याद आ रही है <coughs> तो भगवान ने कहा भगवान ने देखो दाऊ भैया हमें तो कुछ कार्य है आप वृंदावन जाइए तो बलराम जी जो है वो मानो जुलाई अगस्त की छुट्टियां बनाने के लिए बलराम जी वृंदावन मई मै, और जून की छुट्टी बनाने के लिए बलराम जी चले गए कहा वृंदावन ब्रजवासियों ने देखा हमारे दाऊ भैया है तो कैसा भाव हो गया मानो किसी मृत्यु शरीर के अंदर प्राण आ गए ऐसा आनंद बनाया तो उस समय जो है वो सकाउ ने कहा देख दाऊ भैया बड़ी गर्मी हो रही है चल यमुना जी में स्नान करने चले तो उस वक्त जो है वो दाऊ दाऊ दाऊ भैया ने कहा इतनी दूर कौन जाएगा इतनी दूर कौन जाएगा हम यमुना जी को यहीं बुला लेते तो बलराम जी ने कहा हे यमुने आ और हमें स्नान करवाओ यमुना जी ने कहा वाह घर वा। घर अगर स्नान करने चली जाऊ कराने चली जाऊं तो हो गया कल्याण नहीं आई अब जब बलराम जी के कहने पर यमुना जी नहीं आए तो बलराम जी ने अपना हल मूसल संभाला देव से बढ़ा दिया धे यमुना जी में ठोका इसे घसीबते हुए करा देते यमुना जी घबरा गई और बलराम जी के चरणों में नमन किया सुखदेव जी के परीक्षित आज भी वृंदावन में यमुना जी की जो धारा है ना वो टेढ़ी भे रही है और ये करामत किसकी है हमारे दाऊ भैया की बोलो भक्त भगवान की जय तो आज मुझे एक बात माता जामावती की याद आ गई माता जामवती जी ना हमारी गुरु बहन तो उन्होंने मुझे जो है वो 2000 9 में 2009 में उन्होंने एक बात हमें बताई थी जब मैं परिवार लेकर गया था वृंदावन बोले प्रभु कभी कभी यमुना जी महारानी बढ़कर आती है यहाँ तक प्रभु का दर्शन करने के लिए बिहारी तक आ जाती है बोले दर्शन करने के लिए तो वो देखो कब बोला था इन्होंने 2009 में और आज पता लगा कि यमुना जी वाकई में भगवान का दर्शन करने कहां तक तो चली जाती है मुझे उनकी बात पक्का याद आ गई भगवान जानता है। तो ऐसी यमुना महारानी को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं बोलो दीन बंधु भगवान की जय बलराम जी वृंदावन चले गए और अब सबकी दृष्टि कहा है द्वारका में क्योंकि जब तक हमारे दाऊ भैया द्वारका में थे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि नजर उठाकर भी देख सके द्वारका की ओर उसी समय काशी में रहने वाला एक राजा था जिसका नाम था पौंड्रिक पौंड्रिक जो है उसके मंत्री का नाम था काशी नरेश काशी नरेश काशी नरेश ने कहा हे hey, पौंड्रिक तू सच्चा वासुदेव है वो कृष्ण जो है द्वारका वाला वो मिथ्या वासुदेव है नकली है वो कहते ना कि मूर्ख और शंख कभी खुद नहीं बचता दूसरे के फूंकने पर ही बजता है ये बच गया इसको जब काशी नरेश ने चला दिया तो दो तो इसके हाथ थे और दो इसने नकली लगा लिए ली है अब तो जगह जगह इसकी झेझेकार होने लगी आप विचार करें कि भगवान के होते हुए नकली भगवान थे तो आप कितने भगवान फरूपात जी बोलते कि भारत के तो हर घर से हर भगवान निकलेगा आपको तो घर घर से भगवान निकलेगा इस तरह से जो है वो जय जे जयकार होने लगा काशी नरचने का चढ़ा हुआ तो बहुत आ रहा है अगर कृष्ण तुम्हें भगवान मान ले फिर तो त्रैलोक में भगवान बनने से कोई रोक नहीं सकता क्या करें बोले लिख धमकी भरा पत्र धमकी भरा पत्र इसने लिख दिया और दूध के द्वारा द्वारका में भिजवा दिया पत्र पड़ गए पत्र किसके हाथ में गया हमारे जो है उधव जी के पास <coughs> उधव जी महाराज पत्र पढ़ते जा रहे और पेट पर पे धरे हाथ जोर जोर से हंसते जा रहे ना भगवान ने कहा क्या हुआ बताओ तो सरी उधव जी ने कहा भगवान बनना छोड़ दो उद्धव जी ने कहा मैं नहीं कह रहा पत्र में लिखा है भगवान बनना छोड़ दो तुम नकली वासुदेव हो श्री पौंड भगवान कह रहे कि मैं सच्चा वासुदेव हूं अगर तुम भगवान बनना नहीं छोड़ोगे तो तेरी द्वारिका में आकर तेरी लीला को समाप्त कर दूंगा तो भगवान ने कहा देखो दूत जी आप भगवान पौंडिक वासुदेव जी से कहें वो आने का यहां ना कष्ट करें मैं ही उनके राज्य में उनसे मिल गया दूत को भेज दिया दूसरे दिन भगवान ने रथ तैयार किया और उद्धव जी को लेकर चले गए घबरा गया काशी नरेश को कहा बोले कृष्ण आ गया क्या करूं बोले दिखा अपनी करामत अब हुआ यह कि वो कास्ट का लकड़ी का इसने गरुड़ बना रखा था और उसमें यंत्र लगा हुआ था मतलब मोटर लगी हुई थी उड़ता था हवा में ये वो लकड़ी के बने गरुड़ पर बैठा खटका दबाया मतलब बटन दबाया और ये उड़ता हुआ आकाश में आ गया उद्धव जी बोले प्रभु आप वहां कैसे चले गए बोले यही तो पौरक वासुदेव जी है भगवान बड़े मुस्कुराने लगे भगवान ने कहा उद्धव इसने मेरे रूप को बनाने में कितना प्रयास किया होगा? बे वजूल के जो लकड़ी के हाथ लगा के घूमता रहता था तो उस समय भगवान ने जो है सुदर्शन चक्कर मारकर सारंग मुक्ति प्रदान कर दी जो रूप उसने बनावटी बनाया था वो रूप भगवान ने उसे सच्चा दे दिया ऐसे दीन बंधु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरणगति में जाए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम तो इस प्रकार से जो पौंडरिक का मंत्री था काशी नरेश उसको भी मारा भगवान ने के चलकर काशी नरेश का पुत्र था जिसका नाम था सुदक्षिणी सुदक्षिणी जो था